श्री चैतन्य चांड पुर सिंह जय श्री गौ Shri Govinda Jai Govinda Jai Shri Radharaman Hari Govinda Jai Jai Shri Radharaman Hari Govinda Jai Govinda Jai Govinda Jai Shri Radharaman Hari Govinda Jai Jai Govinda Jai Govinda गोविंद जय जय गृप जय का रम हरि गोविंद जय जय अशक्षु शक्तिवादी हो रहे हैं न्यूनोपयास हो रही है इसके आसी कब्जेल दम वाक में हम कहेंगे कि विश्व हर किसान का दबल अच्छा न लक्षण नुशी उष्णाचंपल धाम जगद्धाम न मांगे तब खुदी इसके प्रेरणा प्रवर्तित हो हमी बड़ा कुछ भी तस्य है वर्तमान बंदे श्री चिंतन देव सिंह बंदे हम श्री ब्रू श्री पद्रम लम श्री ब्रू वैष्णव निष्चर श्री उपम साक्षी जाप सहगान रखना काम वितंतं सजीव साबल तंब साबुतं परिजन संगतं श्री कृष्ण चित्रं देवो श्री राधा पुष्टपादन सहगान ताश श्री विशाखामुनी निष्चर आज हम लम्बी उज्जवल कल्प रखो नहीं भरों श्री राधाश्री शेफ्य मामोष्मामि श्रीमांगला स्वसावंदी वंशी वर्त्तस्तता कर्षध्वुय सुपने गोपी गोपीनाथ श्री उष्मना नारायण नमस्कृत्य नरोत्तमते की सरस्वतीं जासम ततो जयमुदिरे वांछावरत्वेष्टि तो करवासु देविशो ततमं पावनित्व वैश्वर्य हे श्री समादन प्रभु कहां पुराशे हे रूप दुर्गज जनयक दयालोको हे भक्तिय सुमाधे रघुनाथ दासो श्री जीम में कोसुमंद मति दयामंतरा तुलसी कारुण्यत्रय पदवना निचर पुराण पठनुएत्रो भक्तसनि को हरि तत्रि मुगंगाय रघुनाथ प्रवेणी पुदाव यीशु मुसारसो विचो श्री आज एक की बात संत्रो ये शिव जो का अनुवाद चला था, उसमें सात दस अंगों में क्यों दसम स्क है और उसका सात खंड आ है और आशा करते हैं कि आगामी दो महीने के अंदर आत्मखंड है तो कृपा से संग्रहणीकरण है, है। ये हैं और फिर जो पीछे परशिष्ट है केवल अनुभव मात्र नहीं है जो विचारधारा की से, सेवा की से, से सेवा बहुत और बड़े जो हैं, हैं, वो इसमें है। जैसे इस खंड की प्रस्तावना की रसरूकता कैसे शास्त्र में स्थापित की उसको स्थापित करने का प्रयास किया गया है इसके पीछे थी, थी उसको एक में छाती श्री शास्त्र की सेवा की जाएगी गोरों की प्राप्ति होगी के द्वारा की प्राप्ति होगी कैसे वृक्ष के अनुसार सेवा करने पर केवल वृक्ष के प्राप्ति प्राप्ति कि में में वो पर किसी तीनों प्रकार की पूरी होना उसके बाद बाद बाद के फिर इसके कहीं लीला प्रकट की प्राप्ति ये तीनों जो कृतिया है उनका और प्रकट ब्रह्मा और श्री की की है उनका है केवल ही तो भी कुछ चीजें हैं जो बड़ी साधकों के कदाचित होंगी शायद साधक जब देखेंगे आप जब देखेंगे आपको शायद आपको लगेगी तो तो ये आ, एक एक इस से है अच्छी बात तो साथ में कभी बहुत कर रहे थे मैंने अभी आएंगे आए और छह सात महीने बाहर आया थे था बहुत आशीर्वाद बिहारी लाल की जय हम एक सौ उन्नीसवी कार्य है संघ में श्री सोमित श्री राम ये सारे विद्वान सारा मुंह भट्टाचार्य आपको मामूली बता सकता है अपने युग के जो महान स्पर्शा पुरुषा पुरुष महान समुद्र में जो वृद्धता के समुद्र है ऐसे नदी विद्वान वे श्री को स्वी की परीक्षा लेने के लिए बैठे बड़ी माफ़ी से राय के जो, आ, की, उस प्रस्तावना का उसको तुमने किया नाटक को प्रारंभ करने का जो अंश है उस अंश को किया राय कहे रोना देखी शुरू रू कहे प्रभु राय बोले कि ठीक है, मैं जो नाटक का भाग है उसको भी देखना चाहता हूं किसी भी नाटक के प्रारंभ में उस नाटक का संक्षिप्त परिचय और श्रोताओं की गणना उसके स्त्री की वंदना और स्त्री की वर्णना करते हुए अपने कार्य की कुछ विशेषताओं को जो हाइलाइट किया जाए उसको सामने प्रस्तुत किया जाए में वाले के लिए किसी व्यक्ति को प्रेरणा प्राप्त करना मोटिवेट करना ग्रंथ क्यों सुने इसके लिए उसकी प्रशंसा भी करना और ग्रंथ की कुछ विशेषताओं को रेखांकित करना उनको कहीं हाईलाइट करना उसका नाम है तो लगे, नाटक में कुछ प्ररोचना लिखी होगी नाटकों में प्ररोचना लिखी जाती है भारतीय जो नाट्य शास्त्र है उसके अनुसार नाट्य प्रारंभ में प्रस्तावना में प्ररोना की कुछ आ, पर लिखे जाते हैं जिसमें है, नाटक के उद्देश्य को नाटक की खास विशेषताओं को प्रसुद्ध किया जाए, उनको कहो रूप चुप कुछ बोले तब महाप्रभु श्रोणेचा महाप्रभु बोले हाँ हाँ हम नहीं सुनना चाहते बोलो बोलो तो महाप्रभु की के ये वैष्णव वैष्णव का एक स्वार दिखावा नहीं बढ़ने ही है ये क्यों साइंस को आ भी होता है पिताय अपनी भाई कैसे अपने आप कर रहे तो रूप कई महापुरुष श्रवण छिहू गोस्वामी महाप्रभु की श्रवण की इच्छा जानकर के उस समय कह दिए ब्रह्ममार्ग के पुरुषार्थ जो ऊपर करेंगे कि भक्तमान उद्धार अंद्रबल ध्यान बार वो निशान वो चुड़ाहा श्रीलाली पल्लवी का सब पल्लवों बादू सब पल्लवों बादू बंदों और होतो कैसा हो ले भेंच चढ़कर आम जो बांदे विरे बुन्नात भी गर्मों को मध्य व दुष्पुण्णे बंधन परी पापोया उन्नील ग्रंथ क्या कह रहे हैं विक्रमादित्य के नाटक का गुरु गोस्म जी कह रहे हैं कि आज मेरे सौभाग्य का ठहाना नहीं है एक साथ मेरा सौभाग्य उदय हो गया है कि श्रोता रूप में दर्शक रूप में सामाजिक रूप में ऑडियंस के रूप में भक्तान उदात ध्यान ये जो भक्तगण रायमान है ये केवल ऐसा नहीं है कि बुद्धि नहीं हो ये महान ज्ञानी है बड़े भारी का ये स्वयं कवि लोग है, बारी बारी है। तो हैं स्वयं बड़े भारी विवेचक है अगला कहते हैं अगला कहते हैं बेड़ा तो सागल बेड़ा बेड़ा जिनमें दही है ऐसे अलरगंधिया जिनकी बुद्धि सीमा रहित है ऐसे भक्त उदाह भक्तगण जो है उनका समूह यहां मेरे सामने उपस्थित है ये श्रोतागण एक एक श्रोता दर्शक है ये, ये, तो ये काव्य के तत्व को अच्छी तरह से जानने वाले हैं मैं मूर्खों के आगे अपनी का, काव्य की रचना को प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं जो तत्व को जानने वाला है उनके सामने अपनी कला दिखानी चाहिए किसी गवार को किसी अतार अंजलि फैला दी उसने एक बोलो और बिचारी को और देना पड़ा बोलने बहुत है पर वो कह रही और दो दो चार पांच अच्छी खासी आठ दस बूथ उसने ले अभी और अभी और और और को को को कितने कितने नहीं नहीं लेकर के उसने उस अथर को पी लिया स्वाद लेकर के मीठा है। और वो अतार जो है उससे ठोक रहा है कि मैंने किसको सुनाया किसको दिखाया कर खुले खुलेलो आचूमन मीठो <laughs> कर खुले को आचूमन जो अतर था उसका आचमन कर तो सलाह प्रशंसा में कह रहा है राज मीठा है बढ़िया एक गंधी मतमंद अतर दिखावा कहा किसको तो अतर दिखा रहा है ये अतर दिखने का कोई अतर देने वाला कोई के क्या? इसको आता देना नहीं आता नहीं है। तो तो ऐसे तो तो व्यक्ति की हसी होगी तो वो कहते हैं मैं ऐसे व्यक्तियों के सामने अपनी कविता प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ मैं उन लोगों के सामने अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ जो कि इस युग के और जो युग युगों के खड़े हैं सीख हैं जो आधार होकर के खड़े हैं ऐसे पुरुषों को मैं अपने रचना को दिखा रहा हूँ गुरु समझे ये कह रहे हैं कि भक्त ध्यान ये केवल काफी शास्त्र के, के जानकार नहीं है भक्ति के सिद्धांत को भी जानने वाले हैं केवल भक्ति के सिद्धांत को जानने वाले नहीं है भक्ति का साधन करके अनुभव करने वाले भी विद्वान होना काम शास्त्री होना एक अलग बात है शास्त्र के तत्व को भी जानने ना एक अलग बात है परंतु शास्त्र के तत्व का अनुभव कर लेना बहुत बड़ी बात वो सबसे ऊंची बात है तो ये केवल साक्षर मात्र नहीं है विरुद्ध मात्र नहीं है बल्कि काव्य के तत्व को भी जानने वाले हैं, उसके माधुर्य का साक्षात अनुभव करने वाले हैं जो शास्त्र के तत्व को जाने दर्शन के तत्व को जाने उपासना के तत्व को जाने और उस उपासना के माधुर्य का जिसने अनुभव भी किया हो वो कल करने के लिए यहां ये ये सामाजिक और ऑडियंस पास में सामने है। तो अगर कर जिनकी बुद्धि में कहीं अग्रला नहीं है कोई रुकावट नहीं है कोई साकल नहीं लगी हुई है ऐसे वर्ग और निशर्गोज उनका ये वर्ग जो न स्वाभाविक रूप में ही परम वर्ग उज्जवल है वह वर्ग के सामने उपस्थित है श्रीलई पल्लु बंधो प्रबंधो और मैं जिस काव्य को हूं वह नाट्य काव्य है नाटक है और नाटक नाट्य शास्त्र जो दृश्य कार्य है वह शुभ का अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है सो न तत्म न सा कला न ज्ञानम न तम नाके भरत मुनि ने नाकेशास्त्र में कहा कि न तत्पम ऐसी कोई सी सीषण लोक कला नहीं है शिल्प नहीं है जो इस नाटक में प्राप्त न ना हो नाटक के सब सारी कलाएं सह में प्राप्त है ना शिल्प चाहे ब्रही बने का काम हो चाहे जौहरी बने का काम हो चाहे सोनाल बने का काम हो चाहे का काम हो कौन सा जो स्टेज में काम ने लिया है नाटक के रंगमंच की सज्जा जिसकी उपयोगिता नहीं हो तो सारी कलाएं सारी लल कलाए सारी सामान्य कलाएं सारी लल कलाए तो ललित संपूर्ण जो ज्ञान और शास्त्र कर्ता है वह सब नाटक विद्यमान है तो श्री लग पर नाट्य कला है यह श्रील अपूर्व श्री, श्री माने शोभा उसको ल माने दान करने वाली श्री माने श्री को दान करने वाली शोभा को प्रदान करने वाली संपत्ति वो प्रदान करने वाली स्वरूप हो सकता है उसको प्रदर्शन करने का एक अवसर या नाट्य कला देती है नाटक ऐसी है किसी वस्तु को स्टेज करना स्टेज पर दिखाना दृश्य रूप में वह ऐसी विधा है जिसमें सारी कलाओं का प्रदान करने वाला को करने वाला है और सल्लव बंधो प्रबंधो कैसा इसमें भी श्री के वधु उनके जुड़ाव भाव में महाभाव का यहाँ रोपण किया गया है में तो महाभार भी श्री महाभारल्लव का मतलब है भाव में जो गुपक है उनके सर्वोत्तम जो माधुर्य है सर्वोत्तम उनका जो महाभाव महाभारूपी प्रेम है उस महाभाव महाभारूपी प्रेम का वर्णन करने वाला मेरा ये प्रबंध है, है, तो बंधा, और इनकी प्रीति से युक्त प्रबंधा नाटक की वह राधा कृष्ण की प्रेम से ही वृंदाव भी कर्म और श्री वृंदावन का ये स्थान है। बुर्णागी बुर्णागी का ये स्थान, का का भी आज नाटक को प्रस्तुत करने अद्भुत एक मंच प्राप्त हुआ है इस समय इस वृंदावन के रंगमंच के ऊपर मैं अपने नाटक को श्री गोदेश्वर भगवान के आदेश के अनुसार अपने नाटक को श्री बंशीवर की इस रंगमंच के ऊपर करने के लिए जा तो रहा इसका जो ऑडिटोरियम है वह जो चक् है रंगमंच वह बृ्मावन की भूमि विरागमान हो गई है वृंदावन की भूमि तो स्वाभाविक रूप में ही सारी रस की संपत्ति को प्रदान करने वाली है जो रस से युक्त होकर के विराजमान होगा उसका उसे वृंदावन का आनंद प्राप्त होगा अन्यथा कहीं तीर्थ रह जाएगा पीछे टूरिज्म हो जाएगी कहीं टूरिज्म ने बराबर से करना है और अनेक बार ऐसा होता है कि यात्रा तो की जाती है तीर्थ के बहाने पर जो तीर्थ रह जाता है पीछे टूरिज्म क्योंकि एक सामान्य बात है कि दिल्ली से जो सड़क जाती है दिल्ली की ओर वो दिल्ली से आती भी है जो दिल्ली से आने वाली सड़क है वो दिल्ली की जाने वाली सड़क है तो ऐसी स्थिति में आते तो है यहाँ पर शिव नाम के रस को लेने के लिए परंतु तो के के रस को लेकर तो जाते नहीं है उन पे दिल्ली का जो वो में छोड़ जाते हैं यह यहाँ पर ग्रवन कर जाते हैं यहाँ का रस बड़ा शुद्ध है इसमें मिश्रण भौजनिक हो जाता है उसमें वो बिघर् होने में तो उसको देती है परंतु भी ले जाना और उसको सुरक्षित ये बहुत कठिन तो है तो बातें हैं ऐसा आप केवल होली करके छोड़ लें यह भी जरूरी नहीं है जो आधुनिक सुविधाएं है वो आधुनिक सुविधाएं भी यहाँ के लोग यहाँ का उसको आधुनिक सुविधाएं भी चाहिए ऐसी बात नहीं है चाहिए।, चाहिए उसको भी, भी, भी, भी सुविधाएं वे सारी सुविधाएं तो चाहिए आप रिसोर्ट प्लेस बना करके छोड़ दें वो भी उचित नहीं है ऐसा भी किया नहीं जा सकता वो भी अन्याय होगा पर ऐसा ना हो जो उपलब्धियां है, हैं उन उपलब्धियों का प्रयोग करना उचित है कि हम वाई फाई का हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करें उसकी धामता कहीं हो जाए ऐसा है। और यदि टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ज्यादा प्रयास किया गया तो जो दशा केदारनाथ की हुई जो दशा की हुई यदि फोन लाइन बनाने की पर प्रयास की गए, तो प्रकृति ने इससे कहीं दोनों वस्तुओं का एक संतुलन जो है, पर नाम का जो रस है वो हना का रस कहीं भी खोना नहीं चाहिए करके हमने हमने कहीं को को ज़्यादा दिया तो एक बहुत बड़ी गलती है। है? है, ठीक जो साधन उन, साधने, उन साधनों का उपयोग हमको करना है। उनसे वंचित भी नहीं रह सकता है लिए को बढ़ाने की जरूरत भी है परंतु मूल रूप ही गायब हो जाए मंदिर भी जो रसामग्री है उसको प्रदान करने की के अपेक्षा केवलोर बना करके यदि मंदिर केवल जो है उसको कर सक, करने लग जाए तो फिर बहुत बड़ी पर, पर, इसलिए कुछ स्थान ऐसे होने चाहिए कुछ भागवत निवास ऐसे होने चाहिए जहां पर जो वरना उनका आत्मा है उस आत्मा को तो सुरक्षित रखा जा सके वृंदावन की आत्मा को संरक्षित रख करके जहां जो वृंदावन जिस रस को कृपा करके प्रदान करना चाह रहा है उस रस को जिस श्रोत से प्राप्त किया जा सके ऐसे श्रोत ऐसे को ऐसे रिसोर्स को कहीं बना करके रखना चाहिए इसलिए जो अपूर्व संघर्ष है पुराना और नया का वो संघर्ष उसमें कहीं संतुलन बना करके रखना है चाहे हो चाहे नया नया राश है उसको आस्वादन करने के लिए है अपने रिमोटिव को कहीं खोना नहीं है हमारा अपना रिमोटिव है वह मोटे श्री भगवान की पाप सेवा पार सेवा का प्राप्त है श्री प्रभु की लौकिक संबंध भाव से भावपूर्ण सेवा यह जीवन का लक्ष्य है और उस लक्ष्य में यदि कहीं आधुनिक सुविधाएं आधुनिक उपलब्धियां यदि उपयोगी है तो उनको अपनाने के लिए ठीक है उनका स्वागत करने के लिए आवश्यक है और उनका स्वागत किया जाए तीर्थ तीर्थ के के के ऊपर ऊपर ऊपर चालू हो हो हो जाए, के हो जाए धाम पर, पर, पर फिर ऐसे टूरिज्म को कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास करना तो ऐसा न हो कि श्री वृंदावन जिस एकांतता के साथ में के साथ में कहीं हमको रस की प्रवृत्ति प्रदान कर रहा है और और उस रस को प्राप्त करने के लिए जो एकार था एकार था एकार चाहिए वो यदि बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में समाधि की जो स्थिति है वो दी हो सकती है और जो समर्पण जो प्रस्तुति जाना चाह रहे हैं और भीड़ भाड़ स्थिति में नहीं क्योंकि जब तक कुछ हो, जब तक हो, तक तक कुछ न न हो हो कहीं एकांत तब केवल के माध्यम से समरता स्थापित नहीं की जा सकती इसलिए वृंदावन को तो कि भाई छठ महीने बाहर बहुत वो हल्ला धूमधाम किए अब आठ के लिए तो शांति के साथ में रहेंगे और वृंदावन को एक वृंदावन की जो आत्मा है उसको ग्रहण करना है केवल शांति को प्राप्त करना यह जीवन का लक्ष्य नहीं है रस को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है और रस यहाँ पर वृंदावन जो संदेश देता है मैसेज तो देता है उस मैसेज को को रस आगे प्राप्त करने का है है रहे कि कि आज पास मुझे पर शिव में जो रसकों तो का अब अभ्यारण्य है यहाँ पर रसिक जन ही विराजमान हैं और रसिक के के अपने पल्लव श्री श्री से संबंधित इस प्रसंग को प्रबंध को मैं प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं एक नवीन ऊर्जा करने वाली है। की भूमि एक से नया एक एक से स्पंदन, वाइब्रेशन उत्पन्न करने वाली है। तो हैांश वृंदावन की ये रज में भक्ति रूपी लता को जमाने के लिए उचित उर्वरक भूमि है उपजाऊ उपजाऊ भूमि भूमि है। इस में इस में में तांडव तांडव विधे विधे भी अपने नृत्य को प्रस्तुत करने में और भाव का अनुकरण करने में नृत्य उसको प्रस्तुत करने में भी गर्व हो यह वृंदावन कि स्थल श्री गोपीश्वर भगवान के की भुंगी। इस भुंगी के के भूमि लिए उचित होकर मंडल आज बड़े मंगल की बात है कि मेरे शरीर के व्यक्ति के लिए आज पुण्य की इतनी सारी वस्तुएं उपस्थित हो ये मंडली परिपाठ जो पुण्य किए उसका परिपाठ है श्री जी, सामने रूप गंगा है इस वृंदावन में भगवत ता सर्वोत्तम श्रेष्ठतम श्लोक वो है माधुरे कृष्ण माधवे का वर्णन करने के उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ प्रस्तुत हूँ और उस माधुर्य का आस्व करते हुए प्रियालाल के जो पाद सेवन वाली सेवा उसको किया है। पाद सेवन के लिए आवश्यक है कि श्री प्रियालाल के साथ में एक मंजिली स्वरूप अपना जो स्वरूप है श्री कृष्ण परकर का उस परकर के स्वरूप में अपने आप को स्थित होकर के उस अंतिन्हित स्विकाल की सेवा विराजमान और इस रस को प्राप्त करने के लिए कहीं भी स्वपर और तटस्थ भाव को लेकर के लिए चलू पर के प्रति द्वेष, तटस्थ के प्रति उपेक्षा और स्व के प्रति स्वार्थ स्वार्थ उपेक्षा और तटस्थता इनके भाव को त्याग करके मैं आवरण भंग की जो तो स्थिति है प्राप्त करूंगा कोई भी भाव रस बनता है तब जबकि आवरण भंग हो जाए रस किसको तो कहेंगे आवरण भंग पूर्वक मन का जो भाव है वो अश्वादी बनना उसका नाम है रस उस प्राप्त कर लो जब तक यह हो कि यह सुंदर वस्तु इसका उपयोग मैं करूं कोई दूसरा दूसरा कर है और और तो उसके अपने और जो नहीं देख रहा है उसके कुछ पूर्ण उपेक्षा तो स्वभाव और कथस्वभाव को धारण करके हम संसार में जी रहे हैं प्रत्येक जो वस्तु है उस प्रत्येक वस्तु में ये ये है है इसका उपयोग मैं मैं करूं वो भैया उनके साथ, की साथ, साथ है। तो अभी भैया भी आए थे भैया उसके भाव के है है भाई वो जो तो देखो उसके बारे में कुछ कहा अच्छा, अच्छा। नहीं आ सकता ना मैं बल्कि अपने अपने भाव को भाव में अपने भाव को के भावों में बात कर नो ना हाँ कर लो फाइनल करो यार गुस्सा ये क्या है कि हमेशा जंगत खत्म हो जाए उस भाव का ऐसा है, है उसका रस, तो उस रस वो बात, बात आ आ की की जगह यहाँ पर भी तो कौन पाँगों था वो रुपया परिवार का मामला है आप के ट है ठीक है वो की प्राप्ति तो भी है नहीं नहीं आप के तो के साथ में ही मिलाकर का किया जाए इस रस का उपयोग मैं करू ये भाव रहेगा तब तक हम कामी कहलाएंगे हम रसिक नहीं कहलाएंगे ताकि ये रस को तब प्राप्त किया जाएगा जबकि अपने से, अपने अपनी जो आइडेंटिटी है उससे हम मुक्त हो जाएंगे और अपने आइडेंटिटी को जो मूल पात्र है उनके साथ में ही मिला देंगे सखी लोगों के साथ में ही अपने भाव को मिला देंगे शक्ति अस्त विभा पर बहुत बड़ा अंतर है काम में और प्रेम में काम में किसी सुंदर वस्तु का उपयोग मेरे लिए हो और मेरे लिए मेरी मैंने मेरे इंद्रियों के लिए मेरे शरीर के लिए उनका उपयोग तो हो तो जहां पर किसी सुख की वस्तु का उपयोग अपने सुख के लिए हो रहा है अपने देह के लिए हो रहा है अपने मन के लिए हो रहा है वहां भोगी सित नहीं है है, वहां का मुक्त हो जाए एक क्षेत्र में कहें आवरण भंग जो आवरण है स्वार्थ का वो स्वार्थ का आवरण जहां भंग हो जाए और अपने मन को जो पात्र है उपास्य है उनके साथ में ही मिला दिया जाए तब हमको जो आस्वाद आस्वाद की की प्राप्ति प्राप्ति, होगी, वो रस के आस्वाद की प्राप्ति होगी यहाँ ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है बड़े तो कवि की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह व्यक्ति को व्यक्ति न रह करके व्यक्ति को एक जनरल बना देता है कहने के लिए दुष्यंत दुष्यंत है शकुंतला शकुंतला है पर शकुंतला और, और दुष्यंत नाटक में जब प्रस्तुत किए जाते हैं तो वे व्यक्ति नहीं रहते शकुंतला सामान्य का बन जाती है दुष्यंत सामान्य प्रेमी बन जाता है और ऐसी स्थिति में हम उनके साथ में तारात्मक हो सकते हैं इसी प्रकार हम हाँ अपने आप को श्री रूप गोस्वामी के साथ में रूप गोस्वामी जी हमको जहां ले जाना चाहते जहां लेकर मंजली भाव को धारण करके हम उस रस्ता तो अपने आप को साधारणीकरण करना माने पात्र व्यवहार सामग्री के साथ में जोड़ लेना जब जोड़ लेंगे तो का भाव से मुक्त हो जाएंगे आवरण हो जाएगा और आवरण भंग होने पर जो वस्तु तो है भाव हाँ उसके आसपास को प्राप्त किया जा सकता है, यही है रसास्वाद। तो, तो कठिन चीज है दो चीज ऐसी है जिनकी व्याख्या करना बात और उनमें कोई भी व्याख्या करेंगे तो दूसरा पक्ष बिना कहे जाएगा कितनी व्यापक है एक तो लीला एक शब्दी उसका पूरी तरह से व्याख्या करना संभव नहीं कितने-कितने भाव भाव भाव आते हैं एक एक दूसरा बिना कहे जाएगा और दो शब्द ऐसे है जिनका संपूर्ण रूप से ठीक संक्षेप में अनुवाद कर सकना एक तो लीला का हो माया का भी हो हो सकता है तो ये जो लीला उस में अपने आप को कहीं एक पात्र बनाकर के उसका करना बहुत बड़ी बात है तो श्री हैं कि आज सौभाग्य से मेरे सामने ये वैष्णव समूह विराजमान हुआ श्री किसी पूछा ना की के बीच में दिना कैसे लिखी हुई है तो, तो जगह खाली है तो उसमें है हुई हमारे बाबा शिव भट्टी महारे उनसे किसी ने पूछा कि आप इतना सुंदर भाव कैसे प्रकट कर देते हैं मैं प्रकट नहीं करता हूं आपके तो में <laughs> तो में जो जो भी है, वह की। के भाव है, उसके भाव उपदेश बन करके उसे कहीं कहवा तो शुरू गुरु ये कह रहे हैं कि आज ऐसे विद्वान जो असाधक रसिक चल उनका संग मुझे प्राप्त हुआ है भक्तों का ये ज्वल स्वाभाविक रूप में नुश्वर्ण, नुश्वर्ण करने वाला पर वो भी किसी प्राकृत हाल चांद के बने हुए तुलनात्मक किसी दल की दुष्ध शृंखला की कथा नहीं है बल्कि वह तो वैसी लीला की स्पूर्ति और कोई दूसरा स्थान भी कर सकता है यहाँ पर श्री गोपेश्वर भगवान की संदि में वही शिवर के निकट ये जो सुंदर चप्पर के ऊपर मैं अपने नाम को पुरस्कृत करने के लिए पुरस्कृत हुआ हूं जो रसकों के बीच में अब के बीच में केवल भीड़ होने पर जो तीर्थ तीर्थ है है वो पीछे छूट जाता टूरिस्ट सामने आ जाती है टूरिज्म तो के लिए भीड़ खत्ती लिखी गई है यहाँ पर जितने भी श्रृंडागर है विराजमान शिवृंदारण की ये है, ये लगता है कि मेरे भाग्य से यहाँ पुण्य मंडल परिपाको अल पुण्य मंडल का ये परिपाक ही मेरे सामने उपस्थित हुआ है मेरे पुण्य का कार्य है अलोक कृपा राज्य उसको भी पुण्य शब्द से कहा गया मां कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं, हैं रहे रहे को कि सुधार हर बुन कि जनता श्रेणियां का श्रेणी क्या सुंदर दृष्टान दे रहे हैं कि अभिव्यक्तान द्वारा आज मेरे हृदय के भावों को इस कलाकृति के माध्यम से मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ उसका एक भाग कहीं कलाकृति के रूप में सामने आता है कला अंतरिक वस्तु है उस अंतरिक वस्तु की अभिव्यक्ति उसका नाम है कलाकृति एक्सप्रेशन है का तो हुआ, उसने ये कहा कि देखती ही कमाल है, किसी अभिव्य को करानी के सामने जैसे श्री तुलसी प्रयोग को देख करके कर कर कि कर तुलसी कितनी व्याकुल हो गई है सही पीछे, उनका जो तो प्रभाव पड़ा हृदय तो प्रभा उस प्रभाव के साथ में बहुत सारी कल्पना के बाद में फिर जो तो कलना सामने आई वह उस कल्पना का केवल एक अंश मान मुख्य भाग है तो बिंब रह जाता है पीछे पृथ्वी होता है मुख्य के की भी कहीं बहुत थोड़ी सी स्थाई अंकृति स्थाई उपस्थिति वह कलाकृति के रूप में सामने प्रस्तुत तो अभिव्यक्ता भक्त हृदय में जो कला है वह अभिव्यक्त होने के लिए बचल रही थी उस अभिव्यक्त तो होने वाली अपनी कला को ही मैंने जब अभिव्यक्त किया परंतु तो कितना सा अभिव्यक्त कर पाया उसे पूरी तरह से जो अपने हृदय को उतार करके रख देना यह संभव की संभव संबग बात नहीं थी अभिव्यक्त बनता मेरे हृदय में जो व्यक्ति हुई थी वही अभिव्यक्त होकर कला के कलाकृति के रूप में सामने आई कला अलग वस्तु है कलाकृति अलग वस्तु है कला इंटीरियर होती है वह आंतरिक होती है कलाकृति उसका स्थित होता है उसका एक अंश मात्र बाहर भी कौन है बोले प्रकृत लघु मैं तो अत्यंत अत्यंत स्वभावता ही अत्यंत लघु अत्यंत तुच्छ लघु ये रूप छोटा सा रूप ये उसको प्रस्तुत कर रहा ये वचन है ये तीन है, बे उस पर में करने है। रूप, में रूप है जैसा नाम जैसा ही उनका ग्रह तो प्रकृत लघु रूपा यद्यप मैं स्वभाव का लघु रूप हूं परंतु बुधा सिद्धार्थ हर मन में वह कृतिकोता मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आप लोगों के हृदय को आनंदित कर सकूं और आप जो चाहते हैं उस सिद्धांत को बिना किसी छुट्टी के बिना किसी कमी के प्रस्तुत योग कर सकूं ये मेरी सामर्थ्य नहीं है परिधार्थी सिद्धार्थन फिर भी मेरी इस फूटी फूटी बाणी को देख करके मेरी इस अपूर्ण अभिव्यक्ति को देकर के आप लोग सिद्धार्थन सिद्ध हो जाएंगे हर गुणमयी वृत यह कारण बता दें हर गुण मृत्यु मेरी यह कविता भगवान के गुणों से युक्त है इसलिए आपको से आनंद प्रदान करने वाली बन जाएगी तो यद्यपि मेरे शरीर के एक नौ सखिया कवि के द्वारा अपूर्ण कवि के द्वारा ति लघुपा जो तुच्छ है छोटा सा है ऐसा नौ किया कवि इस कर्ता को प्रस्तुत करने के लिए जा रहा है हे क्योंकि ये ये कर्ता श्री भगवान के से युक्त है, इसलिए ये कृति आपकी आप सारी को पूरी करेगी। मैं स्वयं उसमें भी मेरे ऊपर जो प्रभाव पड़ा उस प्रभाव को ग्रहण करने की क्षमता मुझे अल्प उसको सजाने के लिए कल्पना शक्ति और जो विम्न विधान है वो भी मेरे पास में नहीं है उसके लिए उचित शब्द नहीं है फिर भी मैं उनको जो अभिव्यक्त करने के लिए प्रस्तुत तो हो रहा हूं क्योंकि यह कहा कृष्ण लीला तो संबंधी है इसलिए ये आपको अपने से आनंदित करेगी क्योंकि भक्त रस की एक विशेषता है कि वह सबक निबद्धता उसके वशीभूत नहीं है के लिए तो कभी की कविता आवश्यक है इन महापुरुषों के सामने यदि कोई कृष्ण नाम ले तो उनको रस की पूरी सहमति मिल जाएगी कृष्ण नाम देने की जरूरत नहीं है उनके मन इतने नरम हो गए कि एक कृष्ण नाम लेने के साथ ही साथ सारी विभाव अनुभाव संचारी भाव भाव की जितनी भी सहमति है रस के जितने भी इंडिपेडेंट जितने भी मूल घटक तत्व तो है वे सारे घटक तत्व तो उनके हृदय में पहले से विद्यमान है सारी प्रेम माधुरी उनके हृदय में सामने प्रकटी जाएगी इससे भक्ति की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि भक्ति में सब सबकवि की आवश्यक नहीं है सबकविबद्धता की अपेक्षा भक्ति नहीं भक्ति कोई टूटी फूटी रचना कर करके उससे भी, इन दूसरे भुड़ी भुड़ी भी हो दूसरे को जो है वो नहीं होगा, टूटी-फूटी पर करके भी आनंदित हो जाती है दृष्टांत देते हैं कि यदि कोई भील लकड़ियों को मत करके रगड़ करके उससे अंतिम पैदा कर तो क्या वो अंतिम सोने के लिए उम्र आई हुई काले को जलाने में समर्थ नहीं होगी अंतिम यह नहीं कहेंगे मुझे किसी भील ने उत्पन्न किया है कि किसी क्षोत्रिय ब्राह्मण ने उत्पन्न किया है इसका अग्नि विचार नहीं करेगी का काम है चलन इसी प्रकार तो श्री कृष्ण कथा का काम का है है, संसार से से आसक्ति को को को को अपने चमक कर कर देना, को कर देना। इसी तरह कविता वो यद्यप मेरे शरीर के भीड़ के द्वारा उत्पन्न हुई अग्नि के समान है पर जैसे अपनी, अपनी स्व शक्ति के द्वारा दूर कर सकने में समर्थ होती है इसी प्रकार ये कथा भी इन भक्त जनों को अपने आनंद की प्राप्ति कराएंगे मुझे ऐसा लगता है कि जो जन उनके को तो भी यह दूर करेगी करे दो बोले कृष्ण लीला महाभारत महापुराण की ये शिव भारत महापुराण कृष्ण लीला संबंधी जो पुराण है पुराणों की महिमा को कहीं प्रकट कर रही है कृष्ण लीला ऐसी तो दृष्टांत अलंकार का यहाँ बहुत सुंदर सभी प्रयोग किया गया दोबारा सुनें प्रकृति लघु मैं माया के बंधन में फंसा हुआ कुछ बरात रूप हूं बरात मानिए नाचिस जिसकी कोई अपनी क्षमता नहीं, नहीं है ऐसा मैं रूप हूं और मेरे द्वारा ये कविता प्रस्तुत की जा रही है यहाँ पर इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स बैठे हैं इतने बड़े बड़े बुद्धिजन बैठे हैं को क्योंकि से संबंधित है इसलिए ये जो उनको करने वाली होगी जैसे किसी भीड़ के द्वारा उत्पन्न की गई आग भी सोने के मन को दूर करने में समर्थ होती है इसी प्रकार मेरे द्वारा गाई गई या करा भी पर होकर भारतीय था उसमें अर्थगौट अर्थगौट का मतलब को प्रस्तुत करना उसकी कवि का एक विशिष्टता है प्रत्येक जगह बड़े ऐसे सत्यों को उसने छोटे-छोटे में में प्रस्तुत कर दिया वो अर्थ होगा और दंड न पदला दंडी में मांगे मा के मां कवि में तीनों विमान है हम कह सकते हैं रूप में भी रूँग, रूप रूप ये के से और दिन तारे उसमें बोले हा हा तुम्हारीता हम समझते हैं ये तुम धनम्रता कह रहे हो बहुत अच्छी बात है जानिए बताओ स्नाटक ने बीच जहा प्रकृति उसका वर्णन किया जाएगा तो बीज बिंदु पताका प्रकृति और कारण ये अर्थक प्रकृति है नाटक इसमें बीज का वर्ण राय कहे प्रेमोत्पत्ति कारण के प्रेमोत्पत्ति उसका क्या कारण है पूर्व राग के चेष्टा है उनके नायिका की इसी तरह से काम लेखन मैं पत्रकार तो पत्र उस पत्रकार का प्रेम पत्रकार लिखना इसका कहीं प्रयोग किया है क्या ने कैसे प्रेम उत्पन्न हुआ कैसे उन्होंने उस प्रेम को करता थी थी? इसका क्योंकि एक प्रेमी को अपने प्रेम को प्रिय तक पहुंचाने के लिए बड़ी जागरूकता रहती है वो अपने भाव को अपने प्रिय तक पहुंचाने के लिए कि मेरे प्रिय को पता लगना चाहिए कि मैं उसके में हूँ व्याकुल <laughs> हो रही हूँ प्रेम में व्याकुल हो रहा है उसे बड़े पसंद ये का ये तो प्रिया के में क्या हुए, उसने क्या चेष्टाएं की और और में काम लेखन, लेख, प्रेम पत्र कैसे प्रयास किया और उस प्रेम पत्र के उत्तर में शांत ने क्या कहा इन सबका वर्णन करो जी कैसे ये सक्रिया होगा तुमने चार कांग्रेस कैसे इसमें कहीं रसास्तु में हुआ है, है।, है, है उत्पत्ति है उस प्रश्न उत्पत्ति इनका तो बीच बिंदु पता का प्रक्रिया का इन पांचों का श्री रूप किया बीज का तात्पर्य है जैसे कोई बीज में बोया जाए ऐसे ही खेत में श्री के कैसे प्रेम का बीज बोया गया उस घटना का किस घटना से राधिका के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ इसके विषय में बात करेंगे कि तत्वतः श्री राधिका कृष्ण का जो प्रेम है स्वाभाविक है परंतु लीला में कहीं प्रेम किसी न किसी कारण से उत्पन्न होता है छठ कारण बताए गए अभियोगात्म अभिमान सात तत्व विशेषत्व उपमान और फिर छठानु स्वभाव ये छठ कारण बताया कवि लगता है अभियोगा किसी सखी ने किया और लाल शिल्पीला की बात है सखी का प्रयास प्रेम का कार्य नहीं है श्री राधा कृष्ण में जो प्रेम है वो स्वामी है अभियोग अभियोग नहीं वो विषयों अभियोग अभियोगा विषय पर श्री श्यामचंद्र के शब्द स्पर्श रूप रंध इनको देख करके राधाजी के, के हृदय में का दर्शन करके के, कर के की की की अंग माला देखकर के कभी ग्रहण करके वायु का झोका आया और उसको प्राप्त करके कभी श्री लाल के हृदय में प्रीति कभी शुक्रिया जी के हृदय में उत्पन्न हो जाए कि कभी श्री श्याम सुंदर अंकुल नायक होकर के प्रिया जी की बैली पूछ रहे हैं अब बैली पूछेंगे तो जरूर श्री पीछे जाएंगे अब पीछे जाएंगे ऐसी स्थिति में शिप्रिया कह रही है कि अरे मुझे शक्ल दिख नहीं रही है शकल दिख नहीं रही है और, और काम कर सामने धड़पड़ रखते अपने मुख को देख कह रही है अपना मुख देखना है और तो अपना देखना है देखना है पीछे उनका अब श्री का दर्पण में देखती है। तो देख रही है कि श्री प्रिया जी के केशों को छूने के साथ ही साथ श्री श्याम सुंदर में भाव जन श्रे उत्पन्न हो रहा है भाव उत्पन्न हुआ है और भाव के कारण श्री शाम सुंदर के दलाट के ऊपर पसीने की गुजर शिव बिंदु मोटी के समान चल रही हैं दर्पण में दिख रहा है उस समय कहती है देख क्या कैसे पसीना आ रहा है गर्मी लग रही है एक काम का जरा मुझे गर्मी लग रही है नाम हो गया अपना जरा पंखा पकड़ दे सखी जिसमें पंखा करने बैठेगी उस समय स्वाभाविक है कि श्री प्रिया जी के अंचलों से भिड़कर के वायु श्याम सुंदर तक पहुंचे सखी सामने है, आगे रखा हुआ दर्पण उसके आगे बैठी है करके और उनकी चोटी पूछ रहे हैं श्री श्याम सुंदर तो उस समय श्री प्रिया जो पंखा किया जा रहा है ज श्री के रसर श्री वक्षस्थल उनसे कहीं टकरा करके उनके अंचल से टकरा करके श्याम सुंदर तक पहुंचे रही हैं और श्री श्याम सुंदर उस वायु को प्राप्त करके धन्यति धन्य पवन कृपा श्री श्याम सुंदर अत्यंत अत्यंत धन्य हो करके मानचर तो खेलो श्री प्रिया के पल्लू से गिर करके धन्य धन्य पवन आप श्री प्रिया पवन की प्रशंसा करनी है अरे प्रिया पवन तू बड़ी धन्य उस पवन की प्रशंसा कर रहे हैं कि हाय हमको ये सौ प्रिया प्रदान नहीं करती हैं पर तू अरे पवन बिना प्रिया की अनुमति के भी श्री प्रिया के अंचल का स्पर्श करते हुए उनके जो पल्लु है उस पल्लू से टकरा करके तो कर आपको तो आप धन्य मान रहा हूँ तो धन्य तुधन मेरी भी अपेक्षा को अधिक धन्य है ये महाभार का ही कहीं एक स्वरूप है कि परम भाग्यशाली होने पर भी इष्ट का जिसको है उसके प्रति आदर की भावना और अपने प्रति ही ताकि की भावना भर जाए के के देव ऐसी सेवा दो जिस दिशा में हम प्रणाम करते हैं है कभी श्री होली बच्चों और करते समय जब गुलाब की मूठ उठाकर के शिप्रिया के ऊपर मारे उस तो समय शिप्रिया अपने अंचल को आगे करके अपने मुख को जो बचाना चाहे अंचल को आगे करने पर अंचल से टकरा करके जो वायु श्याम सुंदर तक पहुंची उस उसने आपके श्री श्री उनके चरणों में अत्यंत अत्यंत घरना चाह रहे हैं और श्री प्रिया जब अंचल से अपने मुख का आवरण करते हुए मुख को अविथापूर्वक फेंकती है अपने घूंघट को जरा सा फेरती है उस समय घूमट की कहीं से वायु जो चली वो श्री शाम तक पहुंची और धन्य पवन पवन को प्राप्त करके श्री श्यादर कभी हो जाए कभी कोई सखी परिहास कर रही है और सखी के परिहास में श्री प्रिया अपने अंचल से ही सखी का स्नेहपूर्वक पालन करती हुई जो विराजमान की है सखी का परंतु तो धन्य तो अपने आप को मानतेर कृतार्थ मान योग कोई सामान्य नहीं है, है कौन योगी योग्य समाधि में उनकी एक छवि को प्राप्त करना चाहे तो तो समाधि में एक झलक भी जिनको प्राप्त नहीं होती है ऐसे में जो रस को ही आस्वादन करने वाले हो तभी विराजमा केवल मधु मधुसूदन होकर के पत्ती को बचा करके दाली को बचा करके पंखुड़ी को बचा करके काटे को बचा करके जल को बचा करके जो कमल कोश जो है उस के भीतर विराजमान कमल कोश के भीतर विराजमान जो अपूर्व मकरंद है उस मकरंद उस शहद का जो पान करने वाले मुखर के विराजमान ऐसे उम्र अर्थात जो केवल रस को ग्रहण करने वाले स्थूलता उनको आकर्षित करने में समर्थ नहीं है कृष्ण प्रेमी है कृष्ण कभी भी कामी नहीं केवल मधु मधु का करने वाले और में मधुष प्रिया उनके प्रीति का आसमर करने वाले हैं ऐसे उनकी महिमा का क्या गया मध्य लोगी वे भी अपने आप को कृतार्थ करके मानते हैं इसका मतलब है कि श्री तत्व विचार प्रकृति पुरुष के विवेक उससे आनंदित नहीं है वे ज्ञानियों की तरह से ब्रह्म साहित्य उससे आनंदित नहीं है वे एकमात्र आनंदित हैं माधुर्य का, है। का आश्रम करते हुए जो प्रेम उस प्रेम की डोरी से भी श्री अंचल की मात्र का स्पर्श प्राप्त करके मानते हैं कि साक्षात श्री प्रिया के इस अभी, अभी को प्रिया के इस प्रणय दंड और प्रणय मांग उसको को तो प्राप्त करने की हमारी नहीं है अभी वायु तेल माध्यम से भी हम तो वो तो वो जो पुत्री। तो सूर्य राशि का कैसा तेजस्वी होता है जेठ के महीने का सूर्य राशि का सूर्य कितना तेज होता है जिसके सामने कोई टिके नहीं तो, तो के बेटी में तो आएंगे इनके प्रेम के आगे और कोई टिकेगा नहीं इसलिए श्री किशोर जी का नाम दिया जो सूर्य उसके समान परम परम तेज तेजमयी होकर के जैसे वृष राशि का सूर्य अन्य जितने भी आवरण है जितने भी मेघ उन उन मेघों को को को कर में में और अपने तेज प्रकट करने होता है ऐसे श्री किशोर जो उनका प्रेम वो है जिस प्रेम के आगे मर्यादा लज्जा अव्यथा कोई भी दूसरे जो भाव है वह सेवा करने के लिए हो विराजमान है।, है उनकी दिशा को भी हम प्रारंभ करते हैं जिस दिशा में श्री किशोर में विराजमान है उस दिशा को हम प्रारंभ करते हुए विराजमान होते हैं और तो श्री किशोर जो की दिशा में हम भी बिरा क्योंकि रसको की बोली रही हमारे होली में का होता है होता है का है आ, इतने आईकार उतने शाम। नहीं। शब्द शब्द का है है है और और अपनी जो स्थिति की इसमें रसिक जन मानते हम राधानी के पक्ष में रहना चाहते हैं हम श्याम सुंदर के पक्ष में रहना भी चाहते जबकिला सहीकरण अत्यंत पटी हुई है वे कोई शांत सुंदर के पक्ष में कोई श्री किशोर जी के पक्ष में रहती है परंतु तो शांत सुंदर के पक्ष में रहने वाले भी किशोर जी के पक्ष में रहना ज्यादा चाहता तो का विषय का संबंध है श्री संबंध के रहने वाले इसमें प्रीति है ये भी कहने की बात अभियो अभियोग का विषय का विषय का मतलब इनके कारण संबंध है एक काम की रहने वाली है संबंध है ये संबंध भी कारण नहीं है का कभी अनुमान के कारण हो गया है श्री किशोर जी ने अरे ये तो मेरी है है ऐसा कह दिया और के ये कभी श्री श्याम के बंशी कभी श्यामचंदर के मुकुट कभी श्यामंदर के विशेष वंच मालक विशेष वंच श्रद्धा के कारण श्री प्रिया श्याम को ये से आवश्यक हो गई तो ये कहने की बात ये मुख्य बात है जैसे नहीं आकाश में उपस्थित हुए ये कहने की बात है उपमा ये कारण नहीं है सामने भी कारण नहीं है मुख्य वस्तु कौन सी है श्री के प्रेम में वो है स्वभाव तो श्री प्रियालाल की प्रीति स्वाभाविक है, है प्रियालाल की में कारण नहीं है पर, यहां पर जो फैक्टर्स दिखाए। ये छह फैक्टर हैं, अभियोग विषय, संबंध, अभिमान शांत का श्रृार उपमा, ये सब केवल लीला मात्र है लीला का आस्वादन करने के लिए है शिवप्रिया भी आस्वादन करने के लिए ये कारण नहीं है प्रियालाल की जो पीठी है वह स्वभाव स्वभाव के कारण ही ठीक है।, है भले स्वाभाविक है पावंतुम तो तुमने पीछी पर लिखी प्रियालाल के राग का किया इन राग में तुम छह चीजों में कौन सी चीज है श्री गुरु सभी चीजें है ये एक चीज के कारण सब चीज कहीं कोई कहीं कोई, कही चीजें इसमें कारण हो सकती है। तो को सबल को सबले ये ये सुन करके भक्तग्रहण को तो अपूर्व अपूर्व चमत्कार यह प्राप्त हुआ है और इसमें सबसे पहले कभी कभी कभी मन विषय को रही है, को रही है, को कार्य कार्य कार्य दर्शन नाम श्रवण करी एक कृष्ण नामाक्षर मन दीक्षा कष्टम कष्टम पुरुष मंदिर अभी सखी एक बना किसी नव युवक का किशोर का नाम था कृष्ण उसके कृष्णित नाम अक्षर ये कृष्ण दो नाम अक्षरों को मैंने स्व मेरे चित्त को आकर्षित कर दिया एक दूसरा कोई नव युवक है नवकिशोर है जिसके बने सुना मैं का मैंने चित्र में दर्शन किया कभी गाय चला के वो लौट करके जा रहा था कोई की एक छवि एक झलक मेरे आंख में आंखों के सामने प्रकट हुई हाय मणी उनका चित्र एक पुरुष से दूसरे पुरुष में जाता है है कि आज तीन तीन पुरुषों में, में, में तीन पुरुषों एक एक पुरुष पुरुष कौन से कोई जिसका कृष्ण नाम है दूसरा कोई पुरुष है वो जो वंशी बन जाता है तीसरा एक पुरुष है जिसकी एक झलक मैंने रास्ते में देखी ये तो कुल कुल का का नहीं है। है। है तो तो तो तो एक पुरुष को छोड़कर के दूसरे में में जाता देख, तो मुझे है कि मेरी प्रीति अरे अब तो मर जाना ही ज्यादा मेरा पुरुष चंदिर जैसा कैसे हो गया चंचला कैसे हो गया शिव लगा कि और जिसके रूप का तेरी आंखों ने दर्शन किया वे तीनों एक ही पुरुष हैं है संतोष धारण कर ये तेरे का तो तेरे हृदय में विचार त्याग कर अभी तेरी है पर बोल कह रहे हैं कि श्री राय ने पूछा कि प्रेम का कारण क्या था प्रेम के कारण दिखाई दे नाम श्रवण वेम श्रवण और रूप दर्शन तीन कारण दिखाया अब कारण कारण होने पर क्या क्या उसके विकार प्रेम प्रेम के उनका उन का आगे करेंगे ऐसे श्री रूप गोस्वामी जी विद माधव नाटक के प्रेम के विभिन्न स्थलों को जो परम वस्पुण है उनको कहीं हाईलाइट कर रही है उनको कहीं रेखांकित करते हुए उनकी विशेषताओं को उदाहरित कर रही है रा रा प्रम हरि को दया आयो रा हरि को के सात कदम आगे आए किसको चाहिए तो मेरे को बल बल इस दो चाहो बताएंगे